श्री मध्यवी भागवत में तंत्राधिकारी बृहद धर्म पुराण में आया है सौक्रम तथा च सावित्रम दैक्षम च जन्म सम्मतम जन्मत्रयम् ब्राह्मणाणाम स्त्री शूद्राणाम दिवजन्मता अर्थात सवर्ण विवाहित स्त्री और पुरुष से जो जन्म होता है उसे सौक्र जन्म उपनयन संस्कार होने पर जो जन्म होता है उसे सावित्र जन्म एवं तांत्रिक दीक्षा होने से जो जन्म होता है उसे दैक्ष जन्म के नाम से कहा गया है ये तीन जन्म ब्राह्मण छत्री और वैश्य के होते हैं स्त्री और शूद्रों का सावित्र जन्म नहीं होता उनके शौक्र और दैक्ष ये ही दो जन्म होते हैं बृहद धर्म पुराण के इस कथन से प्रमाणित होता है कि तांत्रिक दीक्षा बहुत काल से चली आ रही है अग्निपुराण में कहा गया है वैदिकतांत्रिको मिश्रो विष्णोर्वैत्रिविधो मख अर्थात विष्णु भगवान के मख पूजा अर्थात उपासना पद्धति निरुक्त में मख शब्द यज्ञ नाम माला में धित हुआ है निरुक्त टीका निघ में इसके दो प्रकार से व्युत्पत्ति बताई गई है पूजार्थक मह अथवा गत्यार्थक मख धातु से मख शब्द बना है इसमें देवों की पूजा होती है देवों के उद्देश्य से हव्य प्रक्षिप्त होता है देवगण आकांक्षित होते हैं अथवा इससे स्वर्ग प्राप्ति होती है और सुगति होती है निघट्टु टीका में मख शब्द के ये अर्थ लिखे हैं महपूजायाम महे ख चत्यलोप्च महन्तत्र देवता मध्वा मख गतौ घ बेनबदर्थ ग्यन स्वर्ग प्रक्षिप्यते देवदेशन वास्म द्रव्यम तेनात्रता काम्यते वा निघटुटीका एवं यज धातु से निष्पन्नयशब यजन पूजन अर्थों का वाचक है जिसमें देवता की पूजा होती है वह यज्ञ है जिसमें देवताओं की याचना होती है इष्ट प्राप्ति के निमित्त प्रार्थना होती है वह यज्ञ है यज्ञ शब्द का यजन पूजन देवता के उद्देश्य से स्वद्रव्य का उत्सर्जन त्याग ये लौकिक तथा वेद प्रसिद्ध है यज्ञह कस्मात् प्रख्यात जगति कर्मेती नैरुक्ता यांच्यम भवती व निरुक्त भजनम यजंतेदेवता निघंटुटी का अतः मख यज्ञ पूजन उपासना इष्ट प्राप्ति का उपाय है वैदिक तांत्रिक तथा मिश्र यो तीन प्रकार के हैं भगवान श्री कृष्ण ने भक्त श्रेष्ठ उद्धव जी से कहा है कि मेरे मख यज्ञ पूजा उपासना पद्धति प्राप्ति के उपाय वैदिक तांत्रिक और मित्र भेद से तीन प्रकार के हैं इन में से यथाभिलखित विधि के द्वारा मनुष्य अपने अधिकार और श्रद्धा के अनुसार मेरी पूजा करें वैदिकस्तांत्रिको मिश्र इति में त्रिविधोमख त्रयाणाम स्पित नाव विधिमाम समर्चें श्रीमद्भागवत भगवान श्रीकृष्ण ने अनंत पार कर्म कांड का पार अंत नहीं है अतः यथावत आनुपूर्तिक रीति से संक्षेप में इसका पूजा विधान का वर्णन करता है न यंत, नंत पारस्य झंतोनपार्य कर्मकांड चौदव यथा वदनु यथावदनुर्वश श्रीमद्भागवत पहले यह कहकर बाद में कहा वैदिक तांत्रिक और मिश्र भेद से मेरे मख तीन प्रकार के हैं श्रीधर स्वामी ने अनंत पार कर्मकांड का अंत नहीं है इस भगवत वचन की व्याख्या इस प्रकार की है कर्मकांड से पूजा विधान से न्यंतों कर्मकांड का अर्थात पूजा विधान का अंत नहीं है